मत था ज्ञान सबिषयक के बाह्य विषय ज्ञान का आलम बनाए इसमें अर्थापति प्रमाण दिया गया था संक्लेष्ट उपलब्ध प्रवल चित्र दर्शनात ज्ञान सभी का किंतु विज्ञानवादी ने उसका निराकरण किया निमित्त से आनिमित वास्तव निमित्ता नहीं विषय आलंबन नहीं ज्ञान का भ्रम ज्ञान होने और ऐसे वैचित्र सपन में जैसे होता है आरोपित तो विषय को लेकर के वैचित्र हो सकता है ज्ञान से आलंबन प्रसिद्ध है सप्तृष्ट ज्ञाभावे ज्ञान अभी न सी आशंका उसके ऊपर शंका करते हैं ज्ञान कालंबन है सब विषय है प्रसिद्ध है यदि विषय नहीं होगा तत्व तो दृष्टिया व्यवहार दृष्टिया गेय होने पर भी पारमार्थिक दृष्टिया ज्ञ नहीं है जैसे स्वप्न में ज्ञ पदार्थ नहीं होने पर भी भिन्न भिन्न ज्ञान होता है ऐसे पारमार्थिक दृष्टिया ज्ञी है ही नहीं तो ज्ञान तो सब विषय यदि ज्ञ नहीं तो ज्ञान अभी नहीं होना चाहिए बिना बिना ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान कैसे होगा? होगा। तो विषय विषय नहीं विनोद उत्तर देते हैं संस्कृत्यंग अभूतो अभूतो अभूत यतचाथो नाता पृथक चित्त न संस्पृश्ते ज्ञान विज्ञान अर्थ को विषय को स्पर्श नहीं करता अर्थात तो सविषय का नहीं अर्थ को संबंध करके अर्थ विषय का ज्ञान अर्थ आलंबन ऐसा नहीं है तो तथे ना अर्थाभास संस्पृषक विज्ञान अर्थ को स्पर्श नहीं करता है तो अर्थाभास को स्पर्श करेगा वह तो भी नहीं अर्थबद्ध है, जैसे राज्य में सर्प दिखता है तो सर्प आभाष है सर्प नहीं है भ्रांति ज्ञान का विषय सर्वाभास है विज्ञान जिस प्रकार विषय को तो आलंबन नहीं करता है इसे अर्थाभास को भी स्पष्ट नहीं करता है संबंध नहीं करता है यह सिद्धांत भी माना जाता है भ्रांति ज्ञान का विषय के साथ भ्रांति ज्ञान का संबंध नहीं विषय वहाँ ही नहीं अविद्यावृत्ति से केवल भान होता है प्रमाण के साथ अर्थाभास का संबंध नहीं होता इसलिए विज्ञान अर्थाभास को स्पर्श नहीं करता हेतु देते हैं यतच अभूतो ही अर्थ अर्थ अभूत वास्तव वास्तव नहीं है वास्तव नहीं होने से विज्ञान का आलम्बन नहीं बनेगा ना अर्थाभास तथा पृथक अर्थाभस भी ज्ञान नहीं अर्थ इस प्रकार ज्ञान चतृत नहीं भास भी ज्ञान चतृत नहीं केवल भान होता है तो तब है नहीं तो उसका स्पष्ट आलम्बन वह कैसे होगा ज्ञान का टीका में नहीं स्फुर सकर्मकम्, सबसे सकर्म को तो प्रसिद्ध है ज्ञान स्फुर सकर्मक नहीं स का नहीं इसमें सकर्मक तो प्रसिद्ध नहीं स्फुर जाना तेज तो सकर्मकम तो क्रियाफल कल्पना से तथा वह स्फुर सुदुर्व प्रकाश स्फूर्ति यह सकर्म का नहीं है ज्ञान हक हो प्रयोग तो होता है अहम घटम जाना नहीं तो ज्ञान हक में सकर्मको क्रियाफल कल्पना क्रिया है ज्ञान क्रिया उसका फल विषय में ज्ञातता प्राकृत्य होता है ऐसे कल्पना करके घटम जाना नहीं तो ज्ञाने न्यापन ज्ञान से व्याप्त होता है प्राकटोत्पन्न होता है ऐसे कल्पना करके ज्ञान धातु में सकर्मक तो तो प्रयोग होता है चित्त अर्थस्पर्शी तो तदा भाषस्पर्शाशंक है चित्त विज्ञान अर्थस्पर्शी अर्थ है विषय विषयालंबन का नहीं होने पर भी अर्थात को स्पर्श करें विज्ञान एक नर्थाथेव अर्थाभ भी पसंद नहीं करता विज्ञान तथुमह अभूत ही यतचार्थ अर्थ ज्ञान से अतृत ही न अभूत वास्तव ज्ञान से अतिथत ही न विज्ञान से अतृत हो तो उसका स्पर्श होगा अर्था भी चित्त से पृथ्वी कुछ ही नहीं एक विज्ञान ही उस रूप से दिखता है प्रथम पादन गया प्रथम पाद चित्तम न इसकी व्याख्या में यस्मा नात न संस्पृशंब बाह्य बाह्य बाह्य वस्तु निमित्त में अतः न संस्पृश नहीं करता संस्पृशन बाह्यालबन विषय बाह्य आलम विषय को स्पष्ट नहीं करता है जानकारी विमत चित्त अर्थभासम न संस्पृश्त संपत्ति पर्णव द्वितीय पाद विभजतेम चित न संस्पृश अर्थभासा संबंध नहीं है ज्ञान से अतिरिक्त कोई हो उसको आलंबन करे विज्ञान विश्व चित्तत्व स्वप्न चित्त, चित्त को दृष्टान बना करे ना नापि अर्थास चित्तत्व स्वप्नचित नापि अर्थास अर्थम संस्पृशति उसका अनुवर्तन करना पूर्व वाक्य अर्थाभ भी अपने से अर्थ को संस्पर्श नहीं करता है विज्ञान अर्थाभ को भी स्पर्श नहीं करता है अर्थ को तो नहीं अर्थाभास भी स्पर्शन नहीं करता है क्योंकि चित्त है विज्ञान का तो स्वप्न विज्ञान पद चित्त है विज्ञान के लिए स्वप्न ज्ञान जैसे अर्थ को आलंबन नहीं करता है को भी नहीं करता इसी प्रकार से काल में भी ज्ञान अर्थ को तो नहीं करता है अर्थाभ को भी नहीं करता ठीक no, है ना। था था था नहीं न तो ही दृष्टान्त तरह अर्थभासस्पर्शित तस्व तदात्मना भाषा दृष्टाते स्वप्नचित स्वपन ज्ञान तस्था स्पर्शित स्वप्न ज्ञान अर्थभासपर्श करेगा ऐसा नहीं का ज्ञान ही अर्थ रूप से दिखता है ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ ही नहीं तेज विज्ञान सेव स्वप्न कालीन विज्ञान सेव तदात्मना भान अर्थात्म अर्थभासात्मना अर्थभाष रूप से दिखता है ज्ञान ही ज्ञान क्षत्रु चाहिए नहीं रथ मार्ग अश्व कुछ भी दिखते हैं ज्ञान क्षत्रु नहीं, और ज्ञान ही तद्रूप से दिखता है इसलिए अर्थाभाष को आलम्बन करता है सपन छ नहीं तृतीय पादम व्याकर अभूत तो ही यत अर्थ में अभूत ही जागृत है कि सपनार्थ बदे हो बाह्य शब्दाद जैसे स्वप्न में सपनार्थ तो है नहीं ज्ञान नहीं ठीक जागृत में भी बाह्य शब्दाद्यर्थ ज्ञान चतित है उक्त हेतुत्व ज्ञान से उतु उतु जैसे जैसे स्वप्नचित्त ज्ञान चतरित अर्थ नहीं जागृत काल में भी ज्ञान सत्रित अर्थ नहीं मर्थ स न सद्रुप नहीं वास्तव है ना जागृति कालम अर्थवा न ज्ञानसलंबन ज्ञान, ज्ञान कालंबन अर्थ नहीं होता है सब विषय ज्ञान जनक विषय संप्रतिपन्न अनुमान मारे थी पहले कहा गया है भ्रांति ज्ञान का विषय ज्ञान जनक नहीं होता है विषय ज्ञान जनक न होती जागृत काल में भी जितने अर्थ है स्व विषय के ज्ञान का कारण नहीं होता है हेतु क्या है भ्रांति विषय तो धर्म ज्ञान का विषय संप्रति बनवत जैसे रज्ञान का विषय स्व विषय ज्ञान नहीं होता है ज्ञान का जनक विषय ही नहीं हुआ इसी प्रकार जागृत काल में भी विषय स्व विषय का ज्ञान जनक नहीं होता है क्योंकि भ्रम ज्ञान का विषय यह अनुमान कहा गया था स्मार स्म तो से उक्त हेतु अर्थजन्यभाव विज्ञान से अर्थावास जन्य सद्य चतुर्थ पदार्थना है विज्ञान अर्थजन्य विषयजन्य नहीं है विषय आलम्बन तो नहीं होने पर भी अर्थाषजन्युम हो सर्पजन्य नहीं ब्रह्मज्ञान स्थल में रज्ज में सर्पज्ञान होगा तो सर्पजन्य नहीं क्योंकि सर्प नहीं किन् सर्पाभासजन्य हो ऐसा शंका होने पर चतुर्थता है नाथभास तथा पृथक अर्थाष भी विज्ञान चतर्थ ही नहीं नाद्य अर्थाभस विज्ञान से पृथक अर्थाष भी नहीं चित्तमें वह ही घटाद्यर्थव अभाषते चित्र तो विज्ञान ही घटादी अर्थवान होता है अति ये जिस स्वप्न में विज्ञान को ही नहीं इसी प्रकार जागृत में विज्ञान सत ज्ञान सेलंबनवाभाव तो तथा भ्रांतिर्भव तो ज्ञान में सालंबन तो नहीं ज्ञान सालंबन सब विषयक नहीं सबक ज्ञानी सभी से सविषयकत्व ज्ञान होगा तो उसका भ्रम ज्ञान कहीं सर्वत्व भावती सर्वत्व प्रकार का ज्ञान ब्रह्म होता है तदभावति तत्प्रकार का ज्ञान अनुभव ज्ञान में सालंबनत्व तो नहीं रहे शालंबनत्व तो अभावती ज्ञानी सांबनत्व तो प्रथा ज्ञान ब्रह्म होगा और भ्रांति अभ्रांति प्रतियोगिनी इत अन्य ख्याति है कहीं भ्रांति होती ही ज्ञान में शालंबन ज्ञान भ्रम है शालंबन ज्ञान यदि भ्रम है कहीं सालंबनत्तो यथार्थ ज्ञान हुआ था रजि में सर्वपत्र प्रकार का ज्ञान भ्रम है तो सर्वपत्र प्रकार के प्रमा पहले हुआ हुई इसी प्रकार ज्ञान में शालंबन ज्ञान भ्रम है तो सालंबनत्तो प्रमा कहीं पहले हुई अभ्रांति प्रतियोगिनी अभ्रांति संबंधी अभ्रांति पूरी का पहले यथार्थ ज्ञान हो आगे भ्रम होगा सर्प पहले देखा गया यथार्थ से, आगे रज्जु में भ्रम होता है अभ्रांति प्रतियोगिनी अभ्रांति प्रेविका अथ अभ्रांति का से प्रमा प्रमा नीति क्योंकि प्रमाहन से संस्कार संस्कार जन भ्रम होगा इतने अन्यथा ख्याति आशंके न ही के लोग मानते मीमांस को मत अन्य ख्याति रज सर्प भाती अन्यथा ख्यात है अन्य प्रकार ख्या प्रभा कर्म थे अख्याति ब्रह्म मानता ही नहीं वेदांती कहते है अनिर्वचन ख्या जो ज्ञान होता है अनिर्वचन रोत का ज्ञान होता है बौद्ध हो लोग तो असत ख्याति शून्य ही जगत रूप से दिखता है विज्ञानवादी कहते है ज्ञान ही इस रूप से दिखता है आत्मख्यातिरसतख्याख्या ख्यातिरन ख्या... था तथा निर्वचन ख्याद्या आत्मख्यातिरसतख्याति आत्मख्याति विज्ञानवाद आत्मख्यातिरसतख्याति शून्यवाद अख्यातिर्ख्यातिर अख्याति प्रभाकर मत मीमांस का ख्याति ख्यातिरथ अ ख्यातिष्टमते न्यायमते था निर्वचनख्याति वेदातमते अर्वचनख्याति ख्याति मते है, मते है। तो ख्याति, और मते है, ख्याति पंचक ये ख्याति, ख्याति ज्ञान ब्रह्मस्थल में विज्ञानवादी कहते हैं ख्याति, विज्ञान ख्याल आत्मा नहीं मानते वो ज्ञान ही घटपटाद दिखता है शून्यवादी कहते हैं असत्ख्या असत् इसी रूप से दिखता है जगत उसे ब्रह्मांड रूप असत ख्याति राज्य में ब्रह्म होता है तो असत ही सर्प दिखता है असत का भान होता है अख्याति प्रभाकर कहते अख्याति ब्रह्म ज्ञान होता ही नहीं अधिष्ठान दम तो नहीं दिखता है और सर्प का स्मरण होता है तो दो ज्ञान है एकदम ज्ञान है प्रत्यक्ष और सर्प ज्ञान है स्मरण दो भिन्न भिन्न ज्ञान है और दोनों ज्ञान का विषय भी भिन्न भिन्न है प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय सामने है और स्मरण का विषय पूर्व दुष्ट सर्प है दोनों ज्ञान यथार्थ है इधम प्रत्यक्ष होता है वो यथार्थ है और पूर्व दृष्ट सर्प का स्मरण होता है वो भी यथार्थ है भ्रम नहीं केवल वहां जो दो ज्ञान का परस्पर भेद है भेद का अग्रहण भेद क्या ग्रहण नहीं होता ज्ञान नहीं होने से इदम रजतम सर्प इसे दिखाते व्यवहार करते दो ज्ञान एक प्रत्यक्ष एक स्मरण दोनों ज्ञान का भेद होने पर भी भेदाग्रहणाध अयम सर्प से व्यवहार किया जाता है एक ज्ञान ही नहीं ब्रह्म किसको कहेंगे इधम ज्ञान यथार्थ प्रत्यक्ष स्मरण है रजत अथवा सर्प वह भी यथार्थ है और दोनों ज्ञान का विषय भी भिन्न भिन्न है विषय है इदम ज्ञान विषय है गृहमान ज्ञानमान प्रत्यक्ष सामने और दूसरा है सर्प ज्ञान अथवा रजत ज्ञान है तो स्मरियमान है दोनों विषय भिन्न होने पर भी दोनों विषय के भेद का ग्रहण नहीं होता है तो, तो सामने दिखाता है ऐसे व्यवहार किया जाता है वस्तु तो ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं जितने ज्ञान सबको सर्वे यथार्थ सर्वे अनुभव यथार्थ अनुभव तो संपत्ति यथार्थ अनुभव दृष्टान्त करके सब भ्रांति ज्ञान है ही नहीं अख्याति ख्या आत्मख्याति रसत ख्याति रख्याति ख्यातिर अन्यथा अन्यथा ख्याति है अन्य प्रकारन ख्या है रज सर्पत्व नहीं दिखती है सी रजतत्व नहीं दिखता है हटस्थ रजतत्व तो प्रकार नहीं दिखता है ऐसे कहते हैं और नया कल्य को तो ज्ञान लक्षण सन्निक के द्वारा रजतत्व तो हटस्थ रजत तो यहाँ दिखता है तो हटस्थ रजतत्व यहाँ दिखता है यहाँ नहीं है अन्य प्रकार ख्याति अन्यथा ख्याति कहते हैं और वेदांति अनिर्वचन ख्याति रज में जो तर्प दिखता है उस तरफ सत्य नहीं वास्तव नहीं असत भी नहीं असत का भान कभी नहीं होता है सत्य विषान बंध्या पुत्र का प्रत्यक्ष नहीं होता है यहाँ तर्प दिखता है इसलिए सत्य नहीं असत नहीं और सदस्य भ्रात्मक भी होने नहीं सकता कभी ऐसे कोई पदार्थ प्रसिद्ध नहीं जो सत्य असत हो तो सत नहीं असत नहीं सदसत नहीं उसे विलक्षण है रजमी जो बिल्कुल है ही नहीं कुछ भान होता ऐसा नहीं अनवचन विषय मानते हैं भ्रमज्ञान का विषय भी, भी अर्थ है वो अर्थ है अभ्यास ज्ञाध्यास अर्थाध्यास दो होता है ब्रह्मज्ञान को कहते ज्ञाध्यास भ्रमज्ञान के विषय भूत अनुचनीय अर्थ को कहते अर्थाध्यास और अनुवचनीय अर्थ है इसे मानते हैं इस प्रकार आत्मख्यातिरस ख्यातिर ख्याति ख्यातिरन्था तथा निर्वचन ख्याति पंचक अथथ ख्याति आशंके आह अनेथ्या आसंगा करके उत्तर देते उत्तरोम सदाचिंग संस्कृत सत्य दस त्रिषु अनिमित्तो debates... अनिमित्तो तस्य ça... कथं तस्य भविष्यति भविष्यति न न संस्पृशति सदाचिशतिस्व तीनों काल में चित्त अर्थ को निमित्त को स्पर्श नहीं करता है विज्ञान अर्थों को संबंध नहीं करता है अनियमित विपर्यास कथम तक से भविष्य निमित्त बिना विपर्यास भ्रम भी, भी कैसे होगा निमित्त होने पर विपरीत अर्थ विषय ज्ञान हो संस्कार होकर के भ्रम होगा ज्ञान अर्थ को स्पर्श करता ही नहीं तो सबसे तो होने से भ्रम कहेंगे सबिषयक भावति ऐसा ही नहीं तो होने से भ्रम भी नहीं ठीक है टीका में काल ज्ञान से वस्तु तो अर्थस्पर्शी अभाव तद्वासनाभाव त्य सीध्य तीनों काल में ज्ञान वास्तव अर्थस्पर्शी ही कालम बना नहीं जो नहीं है तो तद्दासना करें भ्रम कैसे होगा तद्वासअभा तजन्य भ्रम होकर के तजन्य अन्यथा क्या थी न संभव थी तो भ्रांति कैसे होती भ्रांति सुविधान तविष्ट होती अन्य प्रकार भ्रांति संभव है अर्थात तो पहले प्रमा ज्ञान होने पर ही भ्रांति होगी कोई जरूर नहीं पूर्व पूर्व भ्रमजन्य संस्कार से उत्तर उत्तर ब्रह्म ज्ञान पूर्व पूर्व भ्रमजन संस्कार से उत्तरोत्तर भ्रम ऐसे होता है नहीं कि भ्रम ज्ञान है तो उसके पहले कोई प्रमा होने चाहिए ऐसा नहीं अनियमित तो विपर्यासय कथन तक भविष्य तो भ्रम ज्ञान अनियमित पहले प्रमा ज्ञान हो तर संस्कार हो आगे भ्रम होगा ऐसे कैसे ऐसा नहीं अर्थात परमाजन्य संस्कार से ही भ्रम होगा कोई जरूरत नहीं ऐसे कहेंगे परमा कहीं हुआ हुई नहीं कभी ज्ञान सविषय को होता ही नहीं विषय संबंधित नहीं है तो विषय को आलंबन करने वाले ज्ञान जब नहीं परमा है नहीं तो जन्य संस्कार होकर भ्रम कैसे होगा भ्रम तो ऐसा है अन्य प्रकार उनका भ्रमजन्य संस्कार से ब्रह्म हो सकता है ये जो प्रमाण निषेध किया गया ब्रह्म निषेध किया गया प्रमाजन्य संस्कार से ब्रह्म होता है ऐसा नहीं प्रमाण तो कभी होती ही नहीं सब विषय ज्ञान जितने कभी ऐसा विषय कहीं नहीं ज्ञान अपने विषय को स्पर्श करता ही नहीं श्लोक व्यावृत्याम आशंका दर्शाई थे जिससे आशंका की निवृत्ति होती श्लोक के द्वारा पहले शंका दिखाते में न विपर्यास स्तर असत्य घटा दो घटादि अभासता चित्त ज्ञान में घटादि आभासता घटादि विषयकत्व जो दिखता है ज्ञान में असत्य घटा दो घटादि न होने पर घटादि विषयकत्व ज्ञान में दिखता है ये ब्रह्म ज्ञान होगा ग्ञा ज्ञान घटा ज्ञान होगा, घटादि न होने पर भी घटा विषयकत्व भान होता है ये ब्रह्म ज्ञान होगा तथा तो से सती अविपर्यास क्वचि वक्तव्य यदि घटज्ञान भ्रम है तो कहीं कमा कहानी चाहिए घट ज्ञान टीका में यदि घटाधि बाह्योर्थ न गृहते तस्वास ज्ञान से विपर्यास बाह्यर्थ चित्त के ज्ञान के द्वारा ग्रहण होता ही नहीं बाह्यर्थ ही नहीं तो अश्य तस् बाह्यर्थ नहीं होने पर जो बाह्यर्थ का आभास होता है ज्ञान में बाह्यर्थ विषयकत्व तो ब्रम होगा क्योंकि असति बाह्यर्थ बाह्य विषयकत्व भ्रम है अतस्मिन तद्बुद्धि तथा तत्थ्रह्मज्ञान का लक्षण बुद्धि तद्बुद्धि घटत्वभावती घटत्व प्रकार ज्ञान विपर्या से जो बाह्यर्थ नहीं बाह्यर्थ विषयकत्व होता है तो ब्रह्म ज्ञान होगा और ब्रह्मज्ञान मान्य पर विपर्या से क्विद्पिपर्या वक्तव्य यदि ये घट ज्ञान आदि भ्रम है कहीं भी तो घट ज्ञान प्रमा मानना पड़ेगा क्योंकि प्रमा ज्ञान के बिना भ्रम कैसे होगा अभी प्रयासभक्त भ्रांति अभ्रांतिपूर्वक भ्रांति ख्याति विशिष्ट तो अन्यथा ख्याति मीमांसक घट्ट मत न एक वैशिष्ट के लोग कहते भ्रम ज्ञान हो तो प्रमापूर्वक अभ्रांतिपूर्वक अभी यदि सर्पभ्रम होता है तो पहले सर्प की प्रमा हुई थी तो अभी जब जगत का भ्रम होता है तो पहले कभी जगत की क्रमा हुई थी सत्य जगत कविता शंका करते तुर्वाध योजनाया परिहर थे पूर्वार्ध के बता करके परिहार करते निमित्तम न निचित संस्कृत अधिक में उत्तम भाष्य में निषं अतीत अनागतर्तमान न संस्पृद निम्ब विषय अतीत अनागत वर्तमान मगे अद्व तीनों का अतीत में अनागत वर्तमान भविष्य वर्तमान तीनों काल में सदा चिंत न संस्पृशद चित्त अर्थ को विषय को स्पषण करता है उत्तम एवर्थम उत्तरार्ध योजना साधे इसी को ही उत्तरार्थ उत्तरार्ध लोगों के अर्थ अन्य बता करके सिद्ध करते हैं यदि ही क्विद संस्कृत स्व अभिपर्यास परमार्थत यदि कहीं चित्त विषय को स्पर्श करे तो यथार्थ ज्ञान होगा अभिपर्यास भ्रमण ही यथार्थ ज्ञान हुआ परमार्थता अत तदअपेक्षा असति घटे घटाभाषा का विपर्यास कभी परमार्थ घट ज्ञान यथार्थ मानेगा विपर्यास इसकी अपेक्षा करेगी घट्ट के बिना घटाभाष का भ्रम होगा न तो तद कदाचित अभी चित्त से अर्थस्पर्शन चित्त कभी अर्थ को स्पर्श करता ही नहीं कभी अर्थ विषय का चित्त ज्ञान परमा है ही नहीं तो किसकी अपेक्षा घटाभाष को अपरमा भ्रम कहेंगे तस्माद अनियमित्त विपर्यास कथम तसे चित्त से निमित्त के बिना परमाजन्य संस्कार निमित्त यही प्रमाजन्य संस्कार जब नहीं रहेगा परमाकवि हुई नहीं तो विपर्यास भ्रम ज्ञान में कैसे होगा न कथचित विपर्यास भ्रमकवि है परमाजन्य संस्कार के बिना टीका में अभ्रांतर अभावाद असम्भवे अभ्रांति प्रमा भी नहीं उनसे से प्रमाजन संस्कार अभावाद भ्रमण होगा असति घटादु घटादि आभासता ज्ञान से कथम निर्भहती तो घटादि बाहे वस्तु नहीं होने पर भी घट ज्ञान में तो घटादि आभाषता घट विषय का तो वान होता है ये कैसे संपन्न होगा ऐसा संक्रांत से कहते अयम एव स्वभाव यद उत असतिमित्ते घटादु तद्वद अवभा नित्त का ही स्वभाव है ज्ञान का क्या स्वभाव है यद असति उत उत असत्य, असत्य निमित्त है घटादे निमित्त घटादि के अभाव होने पर भी तद्वत अभाषण घटवध चित्त दिखता है ये स्वभाव ज्ञान का है दिशा नहीं होने के ऊपर भी सब विषय पर लगता है जैसे स्वप्न में अयम एवं स्वभाव स्वभाव या स्वभाव शब्द ना अविद्या चित्त ज्ञान के ऐसे स्वभाव से ऐसे दिखता है नहीं भ्रांति और भ्रांति पूर्वी का ऐसे नियम ज्ञान यथार्थ ज्ञान पूर्वक प्रमापूर्वी का ऐसा नियम नहीं आक्षेप था कहते नियम नहीं संस्कार होना चाहिए भ्रम ज्ञान होने के लिए और संस्कार जिस प्रकार प्रमा ज्ञान से होता है भ्रम ज्ञान से भी होता है राज्य में कभी सर्प ज्ञान हो गया भ्रम ज्ञान हुआ तो आ करके स्मरण करता है दूसरे को बताता है इतने बड़ा तर्क देगा तो भ्रमों की जन्य संस्कार होता है संस्कार से स्मरण होता है तो संस्कार चाहिए भ्रम होने के लिए संस्कार के लिए ज्ञान चाहिए ज्ञान उसका कारण ब्रह्म होने की कोई आवश्यक नहीं इसलिए पूर्व पूर्व ब्रह्मजन्य संस्कार से उत्तर उत्तर भ्रम उत्तरोत्तर भ्रम का कारण पूर्व पूर्व ब्रह्मजन्य संस्कार और पूर्व भ्रम का कारण उसके पूर्वजन्य पूर्व भ्रमजन्य संस्कार इसी प्रकार भ्रमजन्य संस्कार से भ्रम हो जाएगा अभ्रांतिपूर्वि भ्रमापूर्वि भ्रांति नियम नहीं सभी साम भ्रमा अविद्याप्युग्मा तो जितने भ्रम सभी विषय के अविद्या भ्रांति बनी कोई अविद्या ऐसा नहीं अविद्या अविद्या तो पूर्व ही अविद्याद्यावनी सब बाह्यसवादीपक्ष विज्ञानवादिमुख प्रतिषिप्य विज्ञानवादनी इदानी अपनी अभी अर्थवादी पक्ष का निराकरण किया विज्ञानवादी मुख्य न विज्ञानवादी के शब्द से विज्ञानवादी जैसे कह करके बाह्य का निराकरण करते हैं उसी शब्द से बाह्यवाद का निराकरण कर दिया सिद्धांति क्योंकि सिद्धांत भी एक अद्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ मानते ही बाह्य अर्थ भी नहीं इसलिए विज्ञानवादी बाह्य का निराकरण करता है वो हमको इष्ट है उसी शब्द से निराकरण करके अभी जो विज्ञानवादी विज्ञानवाद उसका निराकरण करते तस्य पश्यन्ति ये से चित्र पश्यन्ति ते पद तस्मा चित न जायते जाते न जायते तथा ये जातिन ते पश्य पद पश्य चित न जायते ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है ज्ञान के दृश्य उत्पन्न नहीं होता है बका फिर कदिप ज्ञानी मानते हैं बौद्धलोक विज्ञानवादी बाह्यवस्तुता नहीं मानते ज्ञाक्युत्पत्तिमाते ये जातिम कस पसे जाति पश्यवादी ज्ञाक्युत्पत्तिमाते ते खे आकाश में पश्य आकाशीति के पद देखते हैं अत्यंत असंभव ज्ञाक्युत्पत्तिमाते टीका प्रति क्षण विज्ञान से जन्म दृश्य विज्ञानवादी भी तृतियां क्या विज्ञानवादी कहते हैं प्रत्येक क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति होती है और भी न, भी न नाश भी होता है प्रत्येक क्षण ज्ञान भिन्न भिन्न उत्पत्ति ना एक समय एक क्षण में ज्ञान उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया द्वितीय क्षण में उत्पत्ति ना तृतीय क्षण में तृतीय ज्ञान की उत्पत्ति ना ऐसे विज्ञान की धारा चलती है जैसे दीपक नीचे से ऊपर चलती है ऐसे स्थिर लगता है दीप जैसे जलती थी एक घंटा पहले अभी ऐसे वायुवादी नहीं चलने पर ऐसे शांत होकर है में देखेंगे वो दीप सीखा है ऊपर चलती है उत्पत्ति नाश वाला है दूसरा दूसरा तीसरा इसी प्रकार विज्ञान लगता है कि स्थिर वस्तु स्थिर नहीं प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश है विज्ञानवादी कहते हैं प्रतिक्षण विज्ञान है। से जन्म दिश्यते विज्ञानवादियों के द्वारा इतना आशंका है ये ते जाति पश्य उत्पत्ति देखते हैं वह आकाश में पक्षियों के देखते हैं, निकते अत्यंत असंभव वृत्तसकीर्तन पूर्वक श्लोक तात्पर्य आह अतित कथन कहते भगवान भाष्य प्रज्ञते संतानवादि बौद्ध से वचनमते सन्नीत्य युक्तिदर्शना निमित्त कहा वहाँ से लेकर के या अभी तक तो विज्ञानवादीनों बौद्ध से वचन मत का वचन है बाह्यापक्षण पक्ष प्रतिशत पर आचार्य जो बौद्ध का वचन है विज्ञानवादी का वचन है किमर्थ बाह्यापक्ष प्रतिशतपरम बाह्यर्थवादी सौतांत्रिक के वैभाषिक के मत है उनके पक्ष पर है विज्ञानवादी का वचन है आचार्य न अनुमोदितम भगवान शंकराचार्य कहते आचार्य उनके परम गुरु गौड़पादाचार्य ने अनुमोदितम वो अनुमोदन क्या है जो बाह्यर्थवादी को विज्ञानवादी कहते उसका अनुमोदन किया गया आचार्य के द्वारा टीकाने सच्च बाह्यार्थवादि बाह्यो अर्थ विज्ञानवदस्थिति पक्ष प्रतिषेध मुखेन प्रभुत्म बाह्यार्थवादीन मत क्या है बाह्यो अर्थ विज्ञानवदस्थि पक्ष उनका मत है विज्ञान जैसे है किसी प्रकार बाह्य अर्थ भी है सौतांत्रिक वैवाहिक अलग का पक्ष प्रतिषेध के द्वारा प्रभुत्म विज्ञानवादी का वचन प्रभुत्व हुआ तत्पुन आचार्य भवत अनुज्ञात आचार्य का एवं भवस्तु ठीक है बाह्य अर्थ का निराकरण करते विज्ञानवादी अनुमोदन किया एवं वस्तु भव क्योंकि बाह्य अर्थवाद दूषण से सम्मत भी सम्मत होता हमारे मत में बाह्य अर्थ पारमार्थिक ही नहीं सम्मत हमसे बाह्य अर्थ का निराकरण जो करते हैं विज्ञानवादी उसका समर्थन किया गया बाह्य अर्थवाद दूषण अनुमोदन प्रयोजनवाह बाह्य अर्थवाद दूषणों का जो अनुमोदन किया गया आचार्यों के द्वारा उसका प्रयोजन क्या है सदैव हेतु कृत्ता तत्पक्ष तो प्रतिषेधा तदिदम तो उच्य है तस्माद तो जिस हेतु के द्वारा बाह्याराकरण करते उसको हेतु बना करके बाह विज्ञानवादी का ही निषेध करें तस्मा ठीक है असत्य घटादो घटादि आभास विज्ञान से यदुक्त तो घटादी नहीं होने पर भी घटादि आभास ज्ञान में दिखता है ऐसे विज्ञानवादी ने कहा यदुक्त उसी के हेतु तदे तो हेतुत्व जैसे वस्तु बाह्य वस्तु नहीं होने पर भी तद विषय का दिखता है ज्ञान में ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होने पर भी उसकी उत्पत्ति दिखती थी अथात विज्ञानवाद निषेधार्थम विज्ञानवाद का निराकरण निरा करने, करने के लिए बाह्यार्थ पक्ष दूषण का अनुमोदन किया गया संप्रति विज्ञानवाद दूषण अवतरिये और विज्ञानवाद का दूषण अवतरण करते तद इदम उच्यते तस्माद कहते तस्मा जायते न चित्त दुष्ट माते तस्मा तो का अथ इत्यादि व्याचस्ते तस्माद् तो क्यों यस्मा असत्यव घटाद घटाद आभाषता तो चित्त विज्ञानवादि अभ्युपगता विज्ञानवादि ने मान लिया विज्ञान में घटाद आभासता घटादिके के बिना घटादे आभाषता विज्ञान में हे ऐसा विज्ञानवादि ने मान लिया तदनुमोदित अस्रित भूतदर्शना हम भी उसका अनुमोदन करते हैं अभी भूतनाथ वास्तव तो कारण देखते हैं कारण देखने से विषय है ही नहीं कारण से तो घटा दी नहीं इसलिए विषय के बिना तदात का दिख, दिखती है ज्ञान में टीका में भूत दर्शनाथ भटादेर मृदादिमात्र भूतम वस्तु तत्व घटादी क्या है कारण से अति नहीं मृदादिमात्र कारण ही सत्य वास्तव वस्तु तत्व कस्या मृद मृदभी अपने कारण से अतिरित नहीं वह भी अपने कारण से अच्छा नहीं ऐसा लेकर लेकर के सर्वकार विज्ञप्तिमात्र तत्व विज्ञप्तिमात्री कारण है उसकुशी तस् शास्त्र तो दर्शन शास्त्र आगम प्रमाण से ज्ञान होने से अतिरिक्त वस्तु नहीं है द्वितीय पादान्त विभाजत तस्तम चित्तृश्य न जायते दृष्टान नहींसता असत्यवन्मन युक्ता भविहु न जाकी उत्पत्तिषा जायम से अभ्यता उत्पत्ति का भान होता है असत्य व जन्म दिखता है जैसे असत्य घटादे घटा दे पर भी जन्म जन्मदीता घट के बिना घटा जन्मे के बिना जन्म जन्मा न जायते चित्त ऐसे चित्त भी न जायते यथा चित्तृश न जायते अत यथा चित्त चित्तृश्य न जायते दृष्टानते यथा चित्त दृश्य घटादी न जायते तथा चित्तम अपनी न जायते चित्त भी विज्ञान भी न जायते विज्ञानी के प्रति नहीं ठीक है टीका विज्ञान जन्म न जन्म न तात्विकम दृश्य नील विज्ञान का जन्म ऐसा दिखता है विज्ञानवादी को वो तात्विक नहीं क्योंकि दृश्य है जितने दृश्य है वो मिथ्या है नीलपितादी जैसे दृश्य है मिथ्या है ऐसे जन्म विज्ञान का जन्म भी दृश्यता नत्व विपक्ष दोषमा अतः चित्त ये जाति ऐसे विज्ञान का विज्ञान की उत्पत्ति जो देखते हैं कौन देखते हैं विज्ञानवादी न बौद्ध योगाचार्य योगाचार दुखित्व दुखिवशन्य अनात्म आदि च केवल इतने नहीं विज्ञान की उत्पत्ति देखते हैं सब क्षणिक भी देखते हैं दुखित्व देखते हैं अशून्य भी मानते शून्यवादी अनात्मक तो आत्मा भी नहीं अनात्मक कहते जितने देखते हैं, ये सब कुछ टीका सब तज्ञान तो से जन्म योगा जन्म का जन्म वास्तव है नृत्य है विज्ञान का, विज्ञंपी ये सबसे तात्विकम जन्म पश्चिंती हाँ औपाधिक जन्म कहेंगे घटाकार वृत्ति की उत्पत्ति होने से वृत्ति आरूढ़ उत्पत्ति कहेंगे आकाश नित्य होने पर भी न्याय मत ने घट की उस्कति, घटना घटाघात की उत्पत्ति घट नाशा तो घटाघात का नाश ऐसे घटाकार की उत्पत्ति होने से घट ज्ञान उत्पन्न हुआ घटाकार वृत्ति समाप्त होने पर घट ज्ञान समाप्त हो गया ये तो वृत्ति आरूढ़नाश हो सके स्वरूप चैतन्य का उत्पत्ति नाश नहीं हुआ उपाधिकने में कोई आपत्ति नहीं इसी प्रकार यहाँ तक तो विज्ञान तो के उत्पत्ति नहीं विज्ञान जन्म नात्विक अत कित ये जाति पश्य विज्ञानवादन अच्छा तक तो विज्ञान तो तो से जन्म तो ये तस्विक जन्म पश्यक्षादीना पक्षादीना के पद पश्यन्व पक्षाधीना पक्षादीना कक्षादीना खे पदम पश्य आकाश में पद से न देखते हैं अनात्म्वादी इदिशन अन्न विलक्षणअन्न सादृश्य ग्रीयते क्षणिक देखते दुखीशून्य अनात्म आदि करते अन्न विलक्षणअन सादृश्यम स्वामी परस्पर सादृश्य का लेकर तदव इधम ऐसा व्यवहार होता है ये सब जो देखते हैं वो ठीक नहीं है तथा हेतु हेतु सूचय तेन वो चित्ते न चित्त स्वरूप दृष्टुम असक्यम पश्चन तक उसी चित्त से चित्त की उत्पत्ति तो देखते जो चित्त से उसी चित्र से अपना चित्त स्वरूप देखा नहीं जा सकता है उसकी उत्पत्ति तो कैसे देखेंगे खे वही पश्चंत पदम पक्षादी नाम ठीक है स्वृत्तर अनुपत्य आत्मा से दोष स्वयं अपने को ग्रहण करे स्वयं अपना विषय ऐसा नहीं होगा कर्म विरोध है वही ज्ञान प्रकाश तो वही प्रकाश ऐसा नहीं होगा तद दृश्यता मंत्रण तद धर्म दृश्यता असंभव आदि आचित्यज्ञान दृश्य नहीं होगा विज्ञान की उत्पत्ति में दृश्यता कैसे आएगी विज्ञान से दृश्यता मंत्रणा विज्ञान में यदि दृश्यता नहीं है विज्ञान धर्म में भी दृश्यता कैसे होगा विज्ञान धर्म में उत्पत्ति तद दृश्यता मंत्रेणा यदि विज्ञान में दृश्यता नहीं तो में धर्म में विज्ञान धर्म उत्पत्ति में दृश्यतासन होगा पहले विज्ञान का ग्रहण हो तो विज्ञान धर्म का ग्रहण उत्पत्ति का ग्रहण होगा विज्ञान का ही ग्रहण नहीं होगा क्योंकि उससे अतिथि तो कोई ही, ही नहीं और वही ज्ञान उस प्रथम में उत्पन्न होता नष्ट होता और अपने आप को ग्रहण करता है वही ग्राहक होगा और ग्राह्य होगा ऐसा नहीं है नहीं होने से आत्मा स्वकर्म कर विरोध होने से स्वग्राह्य तो नहीं होगा विज्ञानवादे फलितम विशेषण दशे ज्ञानवाद में क्या निष्पन्न हुआ विशेष अत इतरे अत्यंत साहसिका अन्य दैत अत्यंत साहसिक क्योंकि जो संभव नहीं है उसको कहते हम देखते हैं उत्पत्ति जो विज्ञान स्वयं ग्राह्य नहीं उसकी उत्पत्ति उस कैसे अपने द्वारा ग्राह्य होगा टीका में शून्यवादी नती विशेषम कथे और शून्यवादी मत कहते विज्ञान भी नहीं बाह्यस भी नहीं और कुछ भी नहीं शून्य ही है, शून्यक है। ये शून्यवादी न पश्यून्यता स्वदर्शन से शून्यता प्रति जानते ये ततोपि साहसीकर ख मुना जिघंत ये शून्यवादी मध्यम पश्यशून्यताशून्यता पश्य सर्व से शून्यताम देखते सौ शून्य ऐसे देखते हैं शून्य को देखने वाले देखते हुए शून्य को देखते हैं शून्य को जानते हैं शून्य को जो जानता है शून्य का जो प्रकाश है वो शून्य से जो तो विलक्षण हुआ शून्य को जानते हुए देखते हुए कहते सर्व शून्य तो शून्य को जानने वाले तो रह गया उसका प्रकाशक और सर्व शून्य जब कहते हैं सब दर्शन से प्रति जानते प्रति सौ शून्य तो तुम्हारा दर्शन भी शून्य शून्य है तो अपने दर्शन कहा गया अपना माता अप्रामिक हो गया, गया। उनको हम क्या कहेंगे तो स्वयं ही कहते सब शून्य अपना दर्शन ही शून्य हो गया और हम केवल इसने देखते है कि शून्य को भी तुम जानते हो शून्य को जानने वाला एक है और शून्य से भी लक्षण है और सर्व शून्यों कैसे होगा शून्य का दृश्य साक्षी एक है वही शुद्ध सिद्ध है उसको किसी शब्द से कहो शून्य से विलक्षण है तो साहसिक विज्ञानवादी से भी और साहसिक है विज्ञानवादी से कम से कम विज्ञान मानते हैं प्रशिक्षण उत्पत्ति मानते हैं ये गलती है विज्ञान मानते हैं ये कहते विज्ञान भी नहीं विज्ञान भी नहीं तो फिर शून्य का ग्रहण कैसे होता है ये तो आकाश को मुष्टि ना ग्रहण करना चाहते हैं वो तो आकाश में पक्षी जी न देखना चाहते थे विज्ञानवादी जैसे आकाश में मुष्टि से पकड़ना चाहते हैं अत्यंत असंभव ठीक है पश्चात यदि अविलुप्त दृग रूपता भी होता है पश्चात में सर्वसून्यता को देखते हुए अर्थात दृग का लोप नहीं होता है अभिलुप्त दृग जिसका लोप नहीं होता है शून्यता को भी देखने वाले हैं तो अभिलुप्त लोप नहीं होने वाला दृघ है दृग प्रकाश रूपे पूर्ण रूपये जिसका लोप नहीं होता है दृघ बलाद सर्वा अभाव सिद्ध्यत कोई दृग प्रकाश हैूप उससे ही सबका अभाव सिद्ध होगा दृघ अभाव कथम तो सिद्ध्य जिसके कारण सबका अभाव सिद्ध हुआ दृग बलाद जो धृग है उसके सामर्थ्य से सबका अभाव सिद्ध हुआ उसे दृग का अभाव कैसे सिद्ध होगा न जो सादृग नावत दृग एव सद अभाव साधित वही दृघ चेतन ज्ञान अपना अभाव का साधन करेगा स्वयं अपना अभाव को अपना अभाव, अभाव काल में स्वयं नहीं रहता है कैसे सिद्ध करेगा स्वयं अपना अभाव को सिद्ध करने के लिए स्वयं रहते अपना अपने अभाव नहीं अभाव की तिथि कैसे करेगा यदि अभाव है तो स्वयं नहीं तो साधक कौन बनेगा तो स्वयं अपना अभाव सिद्ध नहीं कर सकता है सर एक काल तनुपत है स्वयं रहे और उसका अभाव ही रहे दोनों एक पत्र में कैसे रहेगा यदि अभाव है तो स्वयं नहीं तो साधक नहीं रहा अ के जब तक अपना नहीं। अभाव तो अभावी का अभाव किसी भी कैसे होगी किंच शून्यता वदनता शून्यता दर्शन से शून्यता का शास्त्र है उनका शास्त्र स्वात्मदर्शन से और अपना अनुभव शून्यता दर्शनपन शास्त्र अ स्वात्मदर्शन से ये भिन्न अपना अनुभव ही शून्यता बदंत शून्यता का शास्त्र प्रतिपादक शास्त्र भी शून्य है अपन अनुभव भी शून्य है कहते हैं तथा तो स्वपक्ष आसिथि स्व अपने पक्ष सिद्ध किस की होगा अपने पक्ष तो भी शून्य होगा अथ अपना शास्त्र भी शून्य है अपना अनुभव भी शून्य है अपना पक्ष सिद्ध किस होगा ये अभी प्रत्या स्वदर्शन से शून्यता प्रति जानते प्रति करते वो तो तत्व साहसिकता तथोपि का विज्ञानवादी भी होगी विज्ञानवादियों से भी साहसिकता रहे शून्यवादी यदि विज्ञान से बाह्यालंबन क्षणिक न संभव बाह्यालबन बाह्य विषय नहीं विज्ञान क्षणिक नहीं कि तत्व होती तत्व क्या है एक क्या है ये के आ उसका उत्तर देते हैं जायते यस्मा जायते यस्मा भावो भावो जायते हि हि भावो भावो अजात यस्मादा प्रकृतिस्तः प्रकृतिर कथिष्योष्य अजातम जायत ये अजात अजन्म ब्रह्म जायते तो कल्पना करते हैं तत अजात प्रकृति सबका कारण है अजाति अजन्म है अजन्म यदि उसका स्वभाव है प्रकृति और नेता भाव न कथचित हो अजन्म स्वभाव है उसका अनेता भाव कभी नहीं हो सकता है इसलिए जन्म वास्तव है टीकामें क्या प्रकृतिरन्यम पुरास्ता प्रकृति क्या पहले निराकरण किया प्रकृति कथित नव्य श्लोक में श्लोक का तात्पर्य उक्तर हेतु ब्रह्म सिद्धम एक क्या है टीकाम कूटस्थम अद्वित ब्रह्म पूर्व प्रति तन्म तो में दुनि रूपवाद उक्त हेतु तो भी सिद्धम अद्वितीय ब्रह्म कूटस्थ ही पहले कहा गया था जन्म द्वन रूप जन्म का निरूपण हो नहीं सकता है इसलिए अजन्मावस्थ हेतु तो भी क्योंकि उत्पत्ति किसकी होगी सतः या परत तो या उभयतः तो। सत्य उत्पत्ति या असत्य की उत्पत्ति अथवा उभय की इस प्रकार छह प्रकार विकल्प करके तो किसकी कर उत्पत्ति नहीं इसलिए अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध हुआ तस्व सिद्ध से अर्थस्थित फलम उपस श्लोक इसे अर्थ जो सिद्ध हुआ अद्वितय ब्रह्म है उसका फलोपसार करने के लिए श्लोक है पूर्वाधम अजातम जायतीस्मती स्थतः पूर्वाधे उसकी व्याख्या है उच्चर हेतु भी अजम एक ब्रह्म सिद्धम अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध हुआ यदो प्रतिज्ञात पहले कहा गया था अद्वितीय ब्रह्म है तत्फल अयम श्लोक इसका फलोपसार करने के लिए श्लोक है अजात य चित्त विज्ञान ब्रह्म अजन्म जायते थे वादि परिकलते वादि कल्पना करते, करते हैं ब्रह्म ही ब्रह्मी जायते कल्पना करते तदजात जायत अजात जो अजन्म है वही ही जायते अजन्मरूप से दिखता है यस्माजाति प्रकृति प्रकृति अजाति तजा प्रकृति सौकार्य कौन से तस्मात अजात रूपये प्रकृति और अन्यथा भाव जन्म कसंचल नहीं होगा प्रकृति अजात रूप उसका अन्यथा भाव मतलब जन्म कभी नहीं हो सका है इसलिए अजन्म ही वास्तव तत्को तो यदि स्फुरम अजातम अभिष्टम तभी तद ब्रह्म जो चित्त है विज्ञान स्फुर जन्म रही था उसका जन्म विज्ञानवादी मानते निराकरण हुआ अजात विज्ञान है अभीष्ट तभी तद ब्रह्म ब्रह्म है तस् कौटस्थ्येक स्वभाव कूटस्थे स्वभाव तत्नर्वस्तो न जातमे वस्तु तो माया मे आजन्म वर्पय जन्म बला कल्पना करते माया सेवावनी कल्पयती अजातिरेव तस्तिरव अजात प्रकृतिर्भव अजाति की प्रकृति अजन्म ही स्वभाव अजन्मस्वभापत्ति योज योजना प्रकृति और अन्यथा भावना कथन चित हो सकती है अजात रूपये अजात रूपये जो प्रकृति उसका अन्यथा भाव मत जन्म कभी नहीं हो सकता सका यदि अजात में अन्यथा तो जन्म कहेंगे स्वरूकहानी आपते स्वरुकहानी होगा स्वरूप नहीं अजाति और जन्म ये नहीं हो सकता इसलिए परिवर्तन अन्यथा भाव कभी नहीं हो सकता है यही वास्तव तत्व अज्मा भद्रे शनिया सेवा भद्र तस्थाई रेसोना